पत्रावली चार सौ अठहत्तर कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित अलामेडा कैलिफोर्निया बीस अप्रैल 1900 सौ प्रिय जो तुम्हारा पत्र आज मिला मैंने एक पत्र तुम्हें कल लिखा था पर यह सोच कर कि तुम इंग्लैंड में होगी उसे वहीं के पते पर भेज दिया था मैंने तुम्हारा संदेश श्रीमती बेट्स को पहुंचा दिया है मुझे अफसोस है कि ये के साथ यह झगड़ा हुआ तुम्हारा भेजा हुआ उनका पत्र भी मुझे मिला उनका इतना कहना सही है कि स्वामी जी ने मुझे लिखा कि श्री लेगेट को वेदांत में कोई रुचि नहीं है और अब वे कोई सहायता नहीं करेंगे आप स्वयं अपने पाँव पर खड़े हों ऐसा उनके यह पूछने पर कि रुपये के लिए मैं क्या करूं मैंने तुम्हारी और श्रीमती लेगेट को इच्छानुसार ही लॉस एंजल्स से उन्हें न्यूयॉर्क के विषय में लिख दिया था खैर सब कुछ अपने समय पर ही होगा लेकिन लगता है श्रीमती बुल और तुम्हारे मन में यह बात है कि मुझे कुछ करना चाहिए पहली बात तो यह है कि कठिनाइयाँ क्या है इस विषय में मैं कुछ जानता ही नहीं तुम लोगों में से कोई भी मुझे नहीं लिखता कि वे किस लिए हैं मैं मन ही मन की बात तो पढ़ने वाला हूँ नहीं तुमने केवल सामान्य ढंग से मुझे लिखा लिख दिया था कि ये सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं इससे मैं क्या समझ सकता हूँ क्या कठिनाइयाँ है मतभेद किन चीज़ों को लेकर है इस विषय में मैं उतना ही अज्ञान हूँ जितना इस विषय में कि महाप्रलय की महा निश्चित तिथि क्या है और फिर भी तुम्हारे तथा श्रीमती बुल के पत्रों से काफ़ी खींच प्रकट होती है ये सब मामले कभी कभी हमारे न चाहने के बावजूद भी उलट जाते हैं समय पर वे स्वयं ही सुलझ जाएंगे जैसा कि श्रीमती बुल की इच्छा थी मैंने वसीयतनामा तैयार करा के उसे श्रीलेगेट के पास भेज दिया है मेरी तबीयत कभी कभी अच्छी हो जाती है कभी खराब मेरा अंतकरण मुझे यह कहने की अनुमति नहीं देता कि श्रीमती मिल्टन से उपचार मुझे तनिक भी लाभ नहीं हुआ वे मेरे प्रति भली रही हैं और मैं उनका आभारी हूँ उनसे मेरा प्यार कहना आशा है उनसे दूसरों को भी लाभ होगा श्रीमती बुल को यही बात लिखने पर मुझे चार पृष्ठ का उपदेश सुनने को मिला कि मुझे किस प्रकार कृतज्ञ और आभारी होना चाहिए आदि आदि यह सब निश्चय ही एक इस मामले की वजह से है स्टर्डी और श्रीमती जॉनसन मार्गरेट से परेशान हो गए और मुझ पर मिल मिल पड़े पिल पड़े अब ये श्रीमती बुल को परेशान कर रहे हैं और इसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा यही जीवन है तुम और श्रीमती लेगेट चाहती थी कि मैं उसके उसको लिख दूं कि वह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो जाए और यह कि श्री लेगेट उसकी सहायता नहीं करेंगे मैंने लिख दिया था और अब क्या कर सकता हूं यदि कोई अरा गहरा तुम्हारी बात नहीं मानता तो क्या इसके लिए तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दोगी इस वेदांत सोसाइटी के बारे में भला मैं क्या जानता हूँ क्या मैंने इसे चालू किया है या इसमें मेरा कोई हाथ है और फिर मामला क्या है इस बारे में मुझे कोई कुछ लिखने की तकलीफ भी तो ग्वारा नहीं करता वाकई यह संसार एक मजाक है मुझे खुशी है कि श्रीमती लेगेट का स्वास्थ्य तेज़ी से सुधर रहा है प्रत्येक क्षण में उनके पूर्ण स्वास्थ्य की प्रार्थना किया करता हूं मैं सोमवार को शिकागो के लिए रवाना हो रहा हूं एक कृपालू महिला ने न्यूयॉर्क तक का एक पास मुझे दे दिया है जिसे तीन महीने के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है मेरी चिंता जगन महता करेगी आजीवन मेरी रक्षा करने के बाद अब वे मुझसे विमुख नहीं हो जाएंगी तुम्हारा चिर कृतज्ञ विवेकानंद चार कुमारी मेरी खेल को लिखित प्री 23 तेईस अप्रैल उन्नीस मुझे आज चल पढ़ना चाहिए था पर परिस्थितियां कुछ ऐसी सामने आ गई है कि जाने के पूर्व में कैलिफोर्निया के विशाल रेड उड़ वृक्षों के नीचे आयोजित एक शिविर में सम्मिलित होने का लोभ समरण नहीं कर सकता इसलिए आने का कार्यक्रम मैं तीन चार दिनों के लिए स्थगित करता हूँ दूसरे लगातार परिश्रम के बाद इसके पहले की चार दिन की हाड़ तोड़ यात्रा के लिए चल पड़ूँ मुझे भगवान की दी हुई मुक्त वायु की थोड़ी आवश्यकता है मार्गट अपने पत्र में बार बार आग्रह करती है कि मैं पंद्रह दिनों के भीतर आठ मेरी को देखने के लिए अपने वादे का अवश्य पालन करूँ उस वादे का पालन तो अवश्य होगा पर 15 के बजाय 20 दिन में तब तक गत कई दिनों से शिकागो में चलने वाली बर्फ की आंधी से मैं अपने को बचाए रख सकूंगा और थोड़ी शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी ऐसा लगता है मार्गरेट आंट मेरी की बड़ी हिमायती है जबकि मेरे अलावा और लोगों की भी भतीजियाँ बहनें और चाचियाँ हैं कल वन के लिए मैं रवाना हो रहा हूँ ओह शिकागो में घूमने के पूर्व फेफड़ों को तो ताज़ी हवा से भर लूँ तब तक एक अच्छी लड़की की तरह शिकागो आने वाली मेरा मेरी डाक अपने पास रखना और उसे यहाँ मत भेज देना मैंने काम समाप्त कर दिया है मेरे मित्रों का आग्रह है कि मैं रेल का सामान सामना करने पहले करने के पहले कुछ दिन तीन चार दिन विश्राम ले लूँ यहाँ से न्यूयॉर्क तक का तीन महीने का एक मुफ्त पास मुझे मिल गया है स्लीपिंग कार के अतिरिक्त और कोई खर्चा नहीं इस तरह तुम देखती हो न सब कुछ मुफ्त मुफ्त तस्नेह तुम्हारा विवेकानंद चार कुमारी मेरी हेल को लिखे तीस अप्रैल १९०० प्रिय मेरी आकस्मिक अस्वस्थता तथा तो जर के कारण अभी भी शिकागो न आ सकने के लिए मैं बाध्य हूँ सफर के लायक शक्ति प्राप्त करते ही मैं चल पड़ूँगा हाल में मुझे मार्गट का पत्र मिला था कृपया उससे मेरा प्यार कहना और तुम्हें भी मेरा चिर स्नेह हैरियट कहाँ है शिकागो में ही और मै मै किंडली बहने सब मेरा प्यार विवेकानंद चार लॉस एंजल्स की श्रीमती ब्लॉजेट को लिखित दो मई 1900 प्रिय राक्षी चाची आपका अत्यंत कृपया पूर्ण पत्र मिला छः महीने के कठोर श्रम के बाद मैं इस समय पुनः स्नायु रोग का ज्वर से ग्रस्त हूँ पर मैं जान गया हूँ कि मेरे गुर्दे और दिल पहले की तरह ही अच्छे हैं मैं कुछ दिन तक देहात में विश्राम करूँगा तत्पश्चात शिकागो के लिए रवाना हो जाऊँगा अभी ही मैंने श्रीमती मिलवाल्ड एडम्स को एक पत्र लिखा है और अपनी पुत्री कुमारी नोबल को उनका परिचय देते हुए कहा है कि वह श्रीमती एडम्स से भेंट करे और काम के विषय में जो भी जानकारी चाहिए उन्हें दे मेरी अच्छी मां कल्याण और शांति सदैव तुम्हारे पास रहे मुझे थोड़ी शांति की इस समय बहुत ज़रूरत है आप मेरे लिए प्रार्थना करें गेट को प्यार आपका पुत्र विवेकानंद पुनश्च कुमारी स्पेंसर श्रीमती यश तथा तो दूसरे मित्रों से मेरा प्यार कहिएगा ट्रिक्स को बहुत बहुत प्यार विवेकानंद चार सौ बयासी निवेदिता को लिखित दो मई १९०० प्रिय निवेदिता मैं अत्यंत अस्वस्थ हो चुका था महीने भर तक कठोर परिश्रम करने के फलस्वरूप पुनः रोग का आक्रमण हुआ था अस्तु अब मैं इतना समझ सका हूँ कि मेरे हृतपिंड अथवा प्रीहा में कोई रोग नहीं है केवल अधिक परिश्रम के कारण स्नायु क्लांत हो चुके हैं अतः आज मैं कुछ दिन के लिए एक गांव में जा रहा हूं और जब तक मेरी मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ न हो जाए तब तक मैं वहीं रहूंगा। आशा है कि शीघ्र ही शरीर ठीक हो जाएगा इस बीच प्लेग के समाचार आदि के थे पूर्ण किसी भारती का पत्र कोई पत्र मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ मुझसे संबंधित सारी डाक मेरी के पास भेजी जा रही है मैं जब तक वापस नहीं आता हूँ तब तक के लिए मेरे पत्रादि उसके पास अथवा उसके चले जाने पर तुम अपने पास रखना मैं सारी दुश्चिंताओं से मुक्त रहना चाहता हूँ जय माँ श्रीमती सी पी नामक एक धनी महिला ने मेरी कुछ सहायता की थी वे तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हें कुछ सहायता देना चाहती है एक जून के अंदर ही वे न्यूयॉर्क आएँगी उनसे मिले मिना तुम न चली जाना मेरे अत्यंत शीघ्र लौटने की कोई संभावना नहीं है अतः उनके नाम तुम्हारा एक परिचय पत्र मैं भेज दूँगा मेरी से मेरा स्नेह मैं दो चार दिन के अंदर ही रवाना हो रहा हूँ सतर्श शुभाकांक्षी विवेकानंद पुनः श्रीमती एम सी एडम्स के साथ तुम्हें परिचित कराने के लिए एक पत्र मैं इसके साथ भेज रहा हूँ वे जज एडम्स की पत्नी हैं उनके साथ शीघ्र ही भेंट करना उसके फलस्वरूप संभवतः बहुत कुछ कार्य हो सकेगा वे अत्यंत प्रख्यात महिला हैं पूछताछ कर उनका पता लगा लेना विवेकानंद चार सौ तिरासी भग्नि निवेदिता को लिखित सैन फ्रांसिस छब्बीस मई 1900, प्रिय निवेदिता मेरा अनंत आशीर्वाद जानना तथा किंचन मात्र भी निराश न होना वाह गुरु वाह गुरु क्षत्रिय रुधिर में तुम्हारा जन्म है हम लोग जो गहरी क्वसन धारण करते हैं वह तो समर क्षेत्र में मृत्यु का ही साज है व्रत पालन में जीवन को सर्ग करना ही हमारा आदर्श है न कि सिद्धि प्राप्ति की व्यग्रता वाह गुरु कुटिल दुर्भाग्य के आवरण कृष्ण वर्ण तथा दुर्भेद्य है किंतु मैं ही सर्वमय प्रभु हूँ जिस समय मैं ऊपर की ओर अपने हाथों को उठाता हूँ दक्षिण ही वे अंतर्हित हो जाते हैं इन सारी वस्तुओं का कोई खास अर्थ नहीं होता है एवं एकमात्र भय ही इनका जनक है त्रास का भी मैं त्रास स्वरूप हूँ रुद्र का भी मैं रुद्र हूँ मैं ही अभी अद्वितीय तथा एक हूँ अदृष्ट का मैं नियामक हूँ मैं ही कपाल मोचन हूँ श्री वाह गुरु शक्तिशालिनी बनो कांचन अथवा और किसी भी वस्तु के अधीन न होना ऐसा होने पर ही सिद्धि हमारे लिए सुनिश्चित है तुम्हारा विवेकानंद